वैष्णव सदाचार पुस्तक की भूमिका में आगे बढ़ते हुए कल हमने आखिर में पढ़ा के उपाद ने पाश्चात जगत की, की भूमि पर भारतीय सभ्यता के तुलसी को या इसको किया। ण्य ओम ज्ञान शनाक चक्षुर श्री श्रीगुदे नम श्रीचैतन्य मनोधीश स्थापितूतले स्वयं रूप कदा मह्यम दधा स्वदात्रिक वंदेहगु श्रीयुगपल श्रीगुरोन श्रीपाग्रम सह गण रघुनाथ सजीव कृष्ण कृष्ण श्री राधा पादां आदवधतम पिजन सहित्चैतन्यं श्रीराधापादा सहगणलिताशीषाखातांशकृचतन्य श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौर तुंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे that shila gropa intended the krishna consciousness movement to gravitate far closer to the traditional model is evident not only in his plans for varnashama but also by a particular significant statement just he had trained his disciples in prachar teaching but had not had time to train them in achara or proper behavior so shila gropa krishna bhavanamrit andolan ज्यादा पारंपरिक प्रारूप की तरफ ले जाना चाहते थे है, योजनाएं हैं, केवल उसी से उजागर नहीं होता है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य जो उन्होंने कहा था किसी को वो ये था उससे भी उजागर होता है और वो वाक्य ये था कि वो कहते है कि मैंने अपने शिष्यों को प्रचार में तो प्रशिक्षित कर दिया है लेकिन मुझे पूरा समय नहीं मिला उनको आचार में भी प्रशिक्षित करने के लिए आचरण में भी कॉन्सिक्वेंटली इन द वे ऑफ शिला वर्ल्ड वाइज स्प्रेडिंग ये जो वाक्य है शिल प्रवकाश का वो शिल में राजेंद्र नंदन दास करके एक भक्त है जो शिला प्रभुपाद मेमोरी वाली पुस्तक तीसरा वॉल्यूम एक सौ में है और नारायण बीवी नारायण महाराज के द्वारा भी यही वस्तु की गई कॉन्सिक्वेंटली इन द वे ऑफ शिल प्रभुपाज वर्ल्ड वाइडिंग ऑफ कृष्णल कॉन्शियसनेस देर इज अजर नीड फॉर अम्पाइलेशन ऑफ बिहेवियर री वैष्णवेशन सत, तो इसलिए के इस आंदोलन को कृष्ण भवन आंदोलन के लिए एक आवश्यकता है ऐसे आचार आचार संहिता को बनाने की मैं रचने की जो अभी के वैष्णवों के लिए अभी आने वाले वैश्विक is उपयुक्त हो तथा compilation must compilation must not only be grounded in the internal principles of vedic culture by being based on guru sadhu and shastra but also be suitable for devotees living in an ethos that differs considerably from that in which the hari bhakti vilas was written The the composing of of of of a modern version may be possible by by careful study and and commitment to to directions and mood Shri Shri who was empowered by Mahaprabhu to distribute कंपोजिंग ऑफ अ मॉडर्न वैश्विक स्मृति में ऐसे आचार संहिता की जो कृति है वो केवल uh, <coughs> नित्य जो सिद्धांत है वैदिक सभ्यता के जो कि गुरु साधु शास्त्र के ऊपर आधारित है केवल उसके ऊपर ही मतलब वो तो होना ही चाहिए लेकिन केवल उतनी ही आवश्यकता नहीं है उसको उसके साथ साथ ऐसी मतलब ये जो आचार संहिता है वो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जो नित्य वैदिक सभ्यता के सिद्धांत है उसके तो अनुरूप होनी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ जो भक्त हैं जो अभी उस वैदिक सभ्यता का जो पूरा वातावरण है उससे एक पूरे अलग वातावरण में जो रह रहे हैं बहुत अलग है आज का वातावरण वो वैदिक सभ्यता का जो वातावरण था हरिभक्त विलास रचना करने के समय उससे काफी अलग वातावरण अभी है तो उस उसमें भी उसके लिए भी अनुरूप होनी चाहिए आचार संहिता तो ऐसी आधुनिक आचार संहिता मॉडर्न वैष्णव समिति, आधुनिक वैष्णव समिति, यहाँ पे आधुनिक का अर्थ गुरु साधु शास्त्र से विवेक नहीं लेना है मॉडर्न मतलब आ, ये दोनों जो ऊपर के वाक्य में जो दोनों बताए गुरु साधु शास्त्र के अनुरूप और आधुनिक जगत में पालन करने के अनुरूप भी तो उसको आधुनिक स्मृति कहा जो कि हम अभी यहां पर जिसकी चर्चा हो रही है कृति करने की आवश्यकता है, तो इसकी कृति संभव हो सकती है इस प्रकार की स्मृति की कृति संभव हो सकती है बन सकती है किस कहते बहुत ही अच्छे से शिल बहुत ही ध्यान से Of and to the and mood of तो ये संभव तब हो सकता है जब हम बहुत ही ध्यान से शिल प्रभुपाद की शिक्षाओं का और उनके मूड का अध्ययन करें और उनके दी उनके द्वारा दिए गए, दी गए जो शिक्षाएं हैं और उनका जो मूड है के जो भावना है उसको पालन करने के लिए हमारा हम कटिबद्ध हो जो कटिबद्ध हो हम उनको पालन करने के लिए कटिबद्ध भी हो और उनको बहुत गहराई से समझे भी शिल प्रभुपात की शिक्षाओं को शिल प्रभुपात की शिक्षा और शिला प्रभुपात का जो मूड है उसको बहुत गहराई से समझे और उसके अनुसार कार्य करने के लिए कटिबद्ध हो तब यह संभव हो पाएगा कि हम ऐसी वैष्णव स्थिति की रचना कर पाएंगे क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिल प्रभुपाल को आ, शक्ति दी है शक्ति प्रदेश शिल प्रभुपाल चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इस आधुनिक जगत में प्रचार कर इसलिए उनको अच्छे से समझ करके तो उनकी शिक्षाओं को पालन करने में कटिबद्ध होकर के हम भी वैष्णव स्मृति रचना कर सकते सकतेबल इट मच टाइम पेशेंस एंड इन साइट टू गैदर दसिडरेबल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन अवेलेबल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज तो इस प्रकार की वैष्ण स्मृति बनाने का ये बहुत समय धैर्य और इन साइट इन साइट को क्या बनेंगे गहरी और सूक्ष्म बहुत ही समय गहरिया और गहरी और सूक्ष्म चाहिए इसके लिए इसको बनाने के लिए क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रमाणों को इकट्ठा करना पड़ता है किसी भी विषय में बहुत सारे प्रमाण उपलब्ध होते हैं अलग अलग शास्त्रों से उसको इकट्ठा करके उसको आ, फिर उसमें से जो सबसे आ, अनुरूप है आ, हम दिल को ये आचार संहिता देने वाले हैं जो पालन करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा अनुरूप आज के जगत के ये जो है उसको सिलेक्ट भी करना होता है उसमें और फिर वो लेने में जो भी विरोधी प्रमाण है उन सब का तारतम्य भी करना और उसमें जो समस्या आ रही है उसको समझाना भी और फिर फिर ये सब करके हर एक व्यक्ति के जीवन में कैसे इसको लागू करें, उसके लिए विशेष सूचनाएं देना उसको मार्गदर्शन देना ये सब कठिन वस्तु तो है एंड ट्रेडिशन विद क्लोज अटेंशन टू शिल्स This book is an attempt to systematically render a compendium of Gaudiya Vaishnava devotional norms and usages, describing how devotees of Lord Krishna should conduct their lives. It is meant to provide practical guidance for aspiring Vaishnavas, especially followers of Shri Prabhupada, in the modern age, and to help aspiring devotees to better understand Krishna's Vedic culture. परंपरा से ट्रेडिशन के लिए परंपरा के अलावा और कोई अच्छा शब्द है, है। शिष्टाचार यहाँ पे ट्रेडिशन का शिष्टाचार परंपरा सांप्रदायिक हो सकती है शिष्टाचार तो ये जो पुस्तक है वो शास्त्र और शिष्टाचार से के ऊपर आधारित है उससे यहाँ पे जो सब शिक्षाएं हैं वो ली गई हैं और बहुत ही गहरा ध्यान रखा गया है शिल प्रभुपात की शिक्षाओं का भी और इस तरह से ये जो पुस्तक है ये एक प्रयास है वैष्णव आचार संहिता या आचार के नियमों को गोडिय वैष्णव के आचार के आचार और नियमों को एक व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का ये पुस्तक एक प्रयास है गोडियो वैष्णव के आचार और नियमों को एक व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास है जो कि ये बताएगा कि किस प्रकार से भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को अपना जीवन जीना चाहिए या अपने जीवन को संचालित करना चाहिए और ये पुस्तक विशेष रूप से व्यावहारिक मार्गदर्शन देने के लिए है ऐसे लोगों को जो शिला विशेष तो व्यवहारिक यह पुस्तक व्यावहारिक मार्गदर्शन देने के लिए है ऐसे लोगों को जो वैष्णव बनना चाहते हैं और विशेष रूप से जो शिला प्रभुपाद को का अनुगमन करना चाहते हैं इस, इस आधुनिक जगत में और यह पुस्तक एक्सपायरिंग को क्या बोलेंगे इच्छुक भक्तों को एक्सपायरिंग डिवोटिव भक्त बनने के इच्छुक लोगों को मदद करेगी कृष्णा का जो वैदिक समाज है कृष्णा का जो वैदिक कल्चर वैदिक समाज वैदिक सभ्यता जो है जो भगवान कृष्ण के द्वारा स्थापित है उसको ज्यादा अच्छी तरह से समझने में यह पुस्तक मदद करेगी जिससे की ऐसे भक्त उनमें उन, उसकी गहराई में उतर सके और इस तरह से आ, तो ये पुस्तक मदद करेगी अः जो भक्त बनने के इच्छुक है लोगों को कृष्ण का वैदिक समाज जो है उसकी गहराइयों को समझने में उसको गहराई में उतरने में अः कैसे अः जिससे कि भक्त एक जेन्युन जेन्यून जेन्यून जेन्यून प्रामाणिक वैष्णव समाज जो पिछले सदियों में थे ऐसे प्रामाणिक वैष्णव समाज जिस प्रकार से कार्य करते थे उस प्रकार से सोचना और कार्य करना उसको करेंगे ये समझ करके तब वो ज्यादा गहराई में उतर पाएंगे तो ये पुस्तक उन लोगों को इस पुस्तक से आने का मदद करने के लिए ताकि वो गहराई से समझे कि कैसे एक वैष्णव समाज में कार्य करता है तो क्या सोचता है कैसे कार्य करता है तो वो सोच और वो क्रिया की पद्धति वो लोग स्वीकार करें और इससे वो गहराई में उतर पाएंगे ये वैष्णव कल्चर में Shri Prabhupad many instructions on diverse aspects of vaishnava conduct are dispersed throughout his books lectures letters and conversations so it is hardly expected that all of his followers could be familiar with them in full indeed it is unsurprising that even some of his most qualified disciples are unaware of all the details of vaishnava behavior that have been enunciated in shastra and through preaching in shri prabhupada तो प्रभुपात की जो शिक्षाएं हैं वैष्णव सदाचार के विषय में और कैसे वैष्णव को कार्य करना चाहिए इसके विषय में तो वो उनकी सभी पुस्तकों में प्रवचनों में लेटर पत्रों में ये सब शिक्षाओं में फैली हुई हैं ऐसा नहीं है कि एक जगह पे इकट्ठा शिक्षा दे दी एक के बाद एक और उसको आप पढ़ लेंगे तो हो जाए कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि आप हमको कोई ऐसी पुस्तक बताओ जिसमें का सब कुछ दिया हम पढ़ लेंगे उसको तो इस प्रकार से नहीं है शिल प्रभु शिक्षा में सब अलग अलग, अलग, अलग, अलग जगह पे बिखरी है ये शिक्षाएं लेकिन बहुत सारी शिक्षाएं हैं लेकिन अलग अलग जगह पे बिखरी हुई है इसलिए ये अपेक्षा नहीं की जाती जो उनके सभी अनुयायी है शिल प्रभुपात तो वो इन सभी शिक्षाओं को जानते होंगे थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा सब शिक्षाओं शिक्षा जानते हुए कुछ कुछ लेकिन ऐसा नहीं कि सभी शिक्षाओं को कोई अनुयायी जानने का ऐसा ऐसा ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती जब तक वो विशेष रूप से उसको ढूंढे नहीं वहां पर तो इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि कई बार बहुत ही उन्नत भक्त शिल प्रभुपात के शिष्य भी वैष्णव सदाचार के विस्तृत नियमों को नहीं जानते हैं कई ऐसे विस्तृत नियम है जिससे वो अनभिज्ञ है शिल प्रभुपात के बहुत ही अच्छे शिष्य भी तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि सब शिक्षाएं बिखरी हुई है सब जगह पे तो सब तो कुछ याद रहता नहीं है और तो इसलिए ऐसी शिक्षा जो शिल्प रूपा की पुस्तकों में शास्त्र में और शिष्टाचार में बहुत सारी ऐसी शि शिक्षाएं हैं जो लोग जानते हैं कई लोग लेकिन जरूरी नहीं है कि शिलापुरूपाल के शिष्य अपेक्षा नहीं की जाती जान लेंगे क्योंकि वो सब जगह को बिखरा पड़ा है कहीं शिक्षाओं से निक्ञाति रहतेजर्स विदरस्टैंडिंग दिलप्रोपर इंटेंशन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वर्णाश्रम है। इसके इसका विस्तार करके अपने आप में एक पुस्तक बन सकती है ये जो अनुच्छेद इसमें कह रहे हैं गुरु महाराज की ये पुस्तक में वैष्णव सजा कर पुस्तक में कई बार ऐसी चीजों ऐसे प्रैक्टिस को क्या बोलें अभ्यास तो प्रैक्टिस इज अ वर्ग प्रैक्टिस इज एज नाउ क्रियाए प्रक्रियाए आचरण आचरण आचरण तो इस पुस्तक में कई बार ऐसे आचरणों को बताया गया है और अनुमोदन भी किया गया है कि आप पालन करें उसको जो शिला प्रभुपाद ने न तो खुद पालन किए या पालन करवाए और ना ही उसके ऊपर बहुत जोर दिया फिर भी हम इस पुस्तक में इस प्रकार के आचरण को ला रहे हैं बता रहे हैं और कह भी रहे हैं कि पालन करो इसके पीछे जो आधारभूत समझ है जो विचार है वो ये है कि शिला प्रभुपाद चाहते थे कि धीरे धीरे कृष्ण भवन आंदोलन ज्यादा से ज्यादा जो पारंपरिक या तो या पारंपरिक पद्धति से जो पालन होता था वैष्णव समाज में वैष्णव समाज में जो कृष्ण भवन पालन होती थी पारंपरिक रूप से उसकी तरफ हम आगे बढ़े शिल का की इच्छा है तो इसलिए शिल प्रभुपाद वर्णाश्रम चाहते थे और इसका अर्थ यह होगा कि कई चीज जो शिल ने खुद स्थापित नहीं की ना तो जिसके ऊपर बहुत जोर दिया लेकिन क्योंकि शिल प्रभु ने वर्णाश्रम के ऊपर जोर दिया तो हम यह समझ सकते कि शिल की इच्छा थी कि वो सब चीजें भी लाई जाए वो सब चीजें पालन की जाए और इसलिए शिल इच्छा थी कि कृष्ण भवना अमृत का ज्यादा पारंपरिक मतलब कृष्ण भवनामृत का ज्यादा पारंपरिक पालन हो पारंपरिक रूप से पालन हो अनुशीलन अनुशीलन ज्यादा पारंपरिक रूप तो से पालन हो कृष्ण भवना का मतलब कृष्ण भवनामृत जिस समाज में पालन हो रही है और जिस प्रकार से उसको पालन किया जा रहा है वो प्रकार हो समाज ज्यादा पारंपरिक हो जो कृष्ण प्रभुपा ने जो स्थापित किया वो तो जिस प्रकार का समाज था उसी में स्थापित करना पड़ा उनको तो उस प्रकार से शिल प्रभुप क्योंकि वर्णाश्रम को जोर दिया तो हम समझ सकते कि वो नहीं चाहते थे कि हमेशा के लिए इसी प्रकार से रॉक म्यूजिक करके सबको लेके आओ रॉक म्यूजिक चलता रहे इस प्रकार नहीं चाहते थे वर्णाश्रम चाहते थे कि जिससे वो ज्यादा पारंपरिक रूप से प्रचारित हो कृष्ण मानव और पारंपरिक आधार पर पालक तो क्योंकि श्लोप्रोपद वर्णाश्रम को बहुत जोर दिया इसलिए हम समझ सकते हैं कि ऐसी ऐसे आचरण जो श्लोप्रोपाद खुद स्थापित नहीं किए न तो जिसके ऊपर जोर दिया लेकिन जो पारंपरिक समाज वैष्णव समाजों में पारंपरिक वैदिक समाज में जो पालन होते थे और जो शास्त्र में दिए गए हैं ऐसे आचरण भी शिल प्रोपा चाहते थे कि हम पालन करें यह एक अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है और इसको यदि हम समझते नहीं है इस बात को तो हम वर्णाश्रम के विषय में जो भी प्रगति कर रहे हैं उस चीज को समझना भी बहुत कठिन हो जाएगा क्योंकि कई ऐसी चीजें होंगी जो शिल प्रभुपा खुद स्थापित नहीं किए लेकिन हम वर्णाश्रम समाज में वो लेकर के आना चाहते हैं तो जो यदि ये नहीं समझते तो हमेशा ऐसा लगेगा कि प्रभुपा जब इतना ही दिया हम क्यों ज्यादा कर रहे हैं शास्त्र है लेकिन जरूरी नहीं आज कल के लिए है दस साल के लिए सब नहीं है तो ये विचार हमको पूरा रोक देगा शिल प्रभुपाद के वर्णा मिशन को स्थापित करने में इसलिए जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बहुत समझना आवश्यक है इसके ऊपर पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है इसको स्थापित करने के लिए कैसे यह सही है इसी प्रकार से यहां पर तो एक छेद में आ गए गुरु महाराज बार बार कहते हैं कि प्रभुपाद ने जो हिपियों के लिए स्थापित किया वो स्कोन का आदर्श नहीं हो सकता है आने वाले 10000 साल के लिए कि आने वाले 10000 साल के लिए बस इसी प्रकार से चलेगा और कुछ बदलाव नहीं होगा उसमें वो ऐसा नहीं हो सकता तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण विषय है समझने में ऑल्सो नन ऑफ द प्रैक्टिस हियरिंग आर अन इम्पोर्टेंट समरली मोर सिग्निफिकेंट देन अदर्स As can be judged by considering the relative importance of early rising and chanting of the holy names, we suggest whether or not men should wear earrings. ये जो हम पहन रहे हैं जो घर से और जो बच्चे हैं क्या बाली ये कहाँ में प्रवृत्त ने बताया कहीं नहीं है सही लेकिन शिष्टाचार में परंपरा में और शास्त्र में हर एक व्यक्ति के लिए है ये तो हमने वो शुरू किया है लेकिन प्रभुपाद ने ये नहीं बोला था ये करो कोई बोलेगा ये क्या कर रहे हैं प्रभुपाद तो ये नहीं बोल के दिया। यहाँ पे अभी बता रहे गुरु महाराज के इस पुस्तक में जो भी सब आचरण बताए गए हैं वो सभी महत्वपूर्ण है वो कोई अन्य महत्वपूर्ण साधारण कम महत्वपूर्ण तो है कम महत्वपूर्ण तो गलत है महत्वपूर्ण तो है नकाम गुजराती में गौण भी नहीं नकामू काम नहीं बेकार, <laughs> बेकार, तो इस पुस्तक में सभी जो आचरण बताए गए वो महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं कि वो नकाम है काम के नहीं है, के नहीं है।, के नहीं है। लेकिन उसमें भी फिर तारतम्य है कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है और कुछ कम महत्वपूर्ण है जैसे कि सुबह जल्दी उठना और हरि नाम का जप करना उसके सामने पुरुषों को बाली कान में कान में बाली पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए तो ये दोनों में फर्स्ट रूप से जो हरि नाम करना और सुबह जल्दी उठना ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए ऐसे तारतम्य है वो करनी चाहिए महत्व तो ज्यादा है कम है लेकिन कोई भी ऐसा नहीं तो है कि उसका कोई कोई कोई महत्व महत्व नहीं नहीं तो है नहीं है है है. भी ऐसा meant ड्यूटी ऑफ इंस्ट्रक्टिंग इंडिविजुअल एंड कॉम्युनिटीज कल्चरल ट्रेनिंग be, be बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये वेदिक सभ्यता के जो सब अलग अलग पहलू है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है कि आ, कि उसमें जो सब अलग अलग नियम है उसको को कोई व्यक्ति कितना पालन करेगा कितना नहीं करेगा कोई समाज कितना पालन करेगा कितना नहीं करेगा कोई संप्रदाय कितना पालन करेगा कितना नहीं करेगा या उपसंप्रदाय कितना पालन करेगा कितना नहीं करेगा ये सब का जो निश्चय है वो निश्चय ऐसे ही, ही नहीं ले लिया जाता है आर्बिट्रेरी गुजराती में बोले कट्ठे कैसे बोलेंगे हिंदी में मनमाने ढंग से नहीं लिया जा सकता है मतलब इंग्लिश में जो आर्बिट्री शब्द है उसका अर्थ ऐसे है कि ऐसे भी कर सकते वैसे भी कर सकते हमने इस प्रकार से चयन कर लिया जैसे कई बार बोलते हैं ना अभी वैदिक समाज में नियम है कि बाएं हाथ से धोना है और दाए हाथ से खाना है लोग क्या कहते हैं कि ये तो केवल प्रैक्टिस है कोई समाज में लोग ऐसा सोच सकते हैं हम बाएं हाथ से खाएंगे दाए हाथ से तो नहीं। उसमें दोनों से दोनों कर सकते हैं तो कुछ लोगों ने मिलकर के बना लिया कि ये नियम है तो नियम हो गए वो समाज के लिए दूसरे समाज के लिए कोई दूसरा नियम होगा उसको आर्बी ट्रविशिल मन माने ढंग से ले लिया दोनों में से कोई भी करेंगे तो चलेगा वास्तव में कोई ऐसा नहीं है कि यही होना चाहिए तो इस प्रकार से चयन नहीं होता है कोई भी समाज क्या पालन करेगा कोई संप्रदाय क्या पालन करेगा कोई व्यक्ति क्या पालन करेगा ये चयन मनमान्य ढंग से नहीं होता है और ना ही ये चयन कोई सामान्य व्यक्ति के द्वारा होता है लेकिन जो बुद्धिमान और गया रोज की आई थिंक उसका टाइमिंग फिक्स है हमारा लेक्चर लंबा हो रहा है वो लगाना पड़ेगा ये गया वायर टूटेगा ठीक से लेना नहीं गया। नहीं। हरे कृष्ण तो ये जो तो सब निश्चय है कौन क्या कितना पालन करेगा वो बुद्धिमान ब्राह्मण और गुरुओं के मार्गदर्शन में होता है मतलब व्यक्ति चाहिए केवल आचार संहिता होने से कोई निश्चय नहीं कर सकता है कि उसको जीवन में क्या पालन करना है क्या नहीं करना है उसके लिए गुरु ब्राह्मण ये सब लोग निश्चय करते हैं वही मुख्य निश्चय करता है और ये जो आचार संहिता है वो उनकी मदद के लिए उनको मदद करने के लिए है कि ये सब जो नियम है वो किस प्रकार से व्यक्ति समाज इन सबकी स्थिति को देख करके क्या पालन करना चाहिए क्या नहीं करे तो उसमें मार्गदर्शन देने के लिए मदद रूप हो इसके लिए ये आचार समिति की रचना हो रही और ये वैदिक समाज में भी इसी प्रकार से था ऐसा नहीं था कि मनुसंहिता है और बस सभी सब लोग पढ़ पढ़ करके अपने हिसाब से उसको पालन कर लेंगे ऐसा नहीं था आचार संहिता होती है और फिर ब्राह्मण गुरु सब समाज में मार्गदर्शन देने वाले होते हैं उनके अनुसार कार्य चलता है और ये आचार संहिता वो लोग को मानती है इसलिए ये जो आचार संहिता ये जो पुस्तक है वैष्णव सदाचार वो ब्राह्मण और गुरु का पद लेने के लिए नहीं है वो उनको अलग उनको हटा करके भी आचार संहिता आगे उसके लिए नहीं है वो उनको मदद करने हैं तुम्हें उनकी जगह लेने के लिए उनको मदद कर दिस वॉल्यूम इज सबिटेड एज द फर्स्ट अटेम्प्ट एट रिड्रेसिंग द करंट ट्रिमेंडस विद इन वैष्णव सोसाइटी ऑफ दट कल्चरल ट्रेनिंग विच इज सो ने फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट It may even help gurus to become more aware of the details of Vaishnava traditions and etiquette, and to accordingly instruct their disciples. Encouragingly, many devotees are eager for guidance in these matters, and that such directions are required is apparent by the widespread unawareness within today's ISKCON of many of the simple standards practiced and taught by Shri Prabhupada, such as those contained in Kirtan. All of basic ऑफ बेसिक कल्चरल नॉर्म्स टू द एक्सटेंट एनी प्रमोट दिस प्रिंसिपल में इवन बी डीम्ड ऑर और फनेटिकल तो यह जो पुस्तक है ये पहला प्रयास है उस खालीपन को भरने का जो वैष्णव समाज में आज आ गया है वो खालीपन है सामाजिक या सदाचार सदाचार के प्रशिक्षण का जो कि बहुत जरूरी है आध्यात्मिक प्रगति के लिए यह पुस्तक गुरुओं को भी मदद करेगी वैष्णव शिष्टाचार के की बारीकियों को जानने में सदाचार और वैष्णव सदाचार के शिक्षण और शिक्षाओं को बारीकियों में बारीकी से जानने में और उस प्रकार से फिर अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करने में उनको मार्गदर्शन देने में बहुत सारे भक्त का कई भक्त भी ऐसे मार्गदर्शन प्राप्त इन मामलों में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उत्सुक है और ये हमारे लिए उत्सुकता का विषय है और ऐसी शिक्षाओं की ऐसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है ये पता चलता है हमको इस वस्तु से आज के इस स्कोन में बहुत ही सामान्य नियम भी जो है जो शिल प्रभुपाद ने शिक, शिक्षा दी थी जिनकी जैसे कि कीर्तन के नियम इत्यादि तो उनसे भी अनभिज्ञ है बहुत सारे के और सामान्य सदाचार के नियम सभ्यता जिसको कहते हैं उससे भी भक्त अनभिज्ञ है इतना हद तक अनभिज्ञ है कि यदि कोई इन सदाचार के नियमों को या इस प्रकार के जो आधारभूत नियम है उसको भी यदि प्रचार करने का प्रयास करता है तो उनको कई बार सेनेटिक या विचित्र विचित्र या सेनेटिक मतलब कट्टरवादी कह करके कट्टरवादी का ठप्पा लगा दिया जाता है कट्टरवादी और, और।, तो, और को हिंदी में अलग अलग पड़ता है अलग थलग विषम hmm? नहीं अलग, अलग थलग समझा जाता है उसको अलग समझा जाता है और उसको ठप्पा लगा दिया जाता है कि यह कटर वाली है तो ये दिखाता है कि आवश्यकता है आ, इन इस वैष्णव सदाकार आ, के बारे में जागरूकता फैलाने की में एक सामान्य उदाहरण है कि कैसे वैष्णव सदाचार के जो एकदम बेसिक को क्या बोलेंगे आधारभूत तो एक है मूलभूत मूलभूत या एकदम सामान्य वैष्णव सदाचार के जो सामान्य नियम भी जो है उससे भी है उसका एक उदाहरण है Is just one of many examples on some senior devotees from the West regularly do such things as removing their socks and then picking up a shastar without first purifying their hands, which to them might seem to be at most a minor infringement, but would shock any cultured cultured Indian. So a example is that, that many very big senior devotees who are from abroad, so they also हाँ सामान्य रूप से नियमित रूप से मोजे उतारते हैं अपने पैरों से और फिर हाथ धोए बिना या, या हाथ को पानी डाले बिना सीधा कोई शास्त्र छू लेते हैं भगवत गीता उठाएंगे भागवतम उठाएंगे कुछ भी और उनको उसमें कुछ समस्या नहीं लगती पता भी हो कि ऐसा कुछ था इसमें क्या ये कोई बड़ा नियम लगा है तो उनको कोई उसमें समस्या नहीं लगती है लेकिन एक शिष्ट भारतीय व्यक्ति जो भक्त भी नहीं है वो ये देखकर के चौक जाएगा ये क्या कर करिए तो इसलिए इन सब जो की आवश्यकता है समझने की इट हैजिन मोर देन हाफ अचुरी फर्स्ट the initial step in what he refers to as a cultural conquest where my india's original culture krishna culture would not only be revived and be established but, all, but also foster india's india's indigenous culture in other parts of the world <coughs> to be uh half a century आधा शतक 50 साल हो गए हैं जब शिलाप्रभुपाल पहले के जगत में आए थे और वे ये सोचे ये पहला कदम इसको सोच रहे थे शिलाप्रुपात की शिलाप्रभुपात का जो दृष्टि थी वो थी कल्चरल कॉन्के मतलब कल्चरल संस्कृति हाँ संस्कृति संस्कृति की लड़ाई जैसे अलेक्सेंडर है तो वो सभी देशों को जीतने निकले थे उसको कॉन्केक्स बोलते हैं सबको जीत करके पछाड़ देना है तो ऐसे भारतीय संस्कृति को लेकर के शिलाप्रभुपात लड़ाई में निकले थे जो मतलब शिलप्रूपात विदेश गए तो उनका विचार यही था कि पूरे जगत में ये जो संस्कृति है वैदिक संस्कृति उसको स्थापित करना उसको वो कल्चरल कॉन्टेक्स बोलते हैं शिलकरोपण कि जिससे जो भारत का मूलभूत भारत की जो मूलभूत संस्कृति है जिसको कृष्णा संस्कृति भी कहते हैं शिलकरोपण वो केवल जागृत और पुनर स्थापित ही नहीं होगी किंतु भारत की जो पारंपरिक संस्कृति है वो दूसरे सब देशों में भी पूरी दुनिया के सब देशों में भी फैलेगी। इट अंडरस्टैंडेबल दट मोस्ट डिवोट ड्यूरिंग द अर्लीस्कॉन डेज ऑफ इकॉन Hradinghre is in an entirely different ethos than the Vedic. Were hardly ready to adopt the final points of Vaisnava practice. But it is now long overdue for the devotees to seriously attempt to understand and implement Vedic culture, which Sri Aurobindo so much spoke about and wanted to re-establish. So, ये समझ सकते हैं हम. कि ज्यादातर जो भक्त हैं, जो इसको के शुरुआती दिनों में थे आ, वे तैयार नहीं थे वैष्णव सभ्यता के वैष्णव संस्कृति के जो सूक्ष्म विषय है उसको स्वीकार करने के लिए क्योंकि वे लोग वैदिक संस्कृति से पूरे ही विपरीत और अलग वातावरण से आ रहे थे इसलिए समझ सकते हैं कि वो लोग ये इन चीजों को लेने को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे उस समय लेकिन अभी बहुत समय हो गया है अभी बहुत समय निकल चुका है भक्त आ गए हैं, भक्ति कर रहे हैं काफी समय से बहुत समय निकल चुका है और इसलिए अभी भक्तों को गंभीरता से सोचना चाहिए और गंभीरता से प्रयास करना चाहिए वैदिक सभ्यता वैदिक संस्कृति को समझने और जीवन में उतारने का ये वैदिक सभ्यता वैदिक संस्कृति के विषय में शिल प्रोपात बहुत कुछ बोले हैं और इसको स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए लोग यहां पर शब्द उपयोग है ओवरड्यू ओवरड्यू मतलब अभी ओवरड्यू मतलब आपने मान ली थी कि कोई ऋण लिया है तो ऋण चुकाना पड़ता है ना तो ऋण चुकाने का समय निकल जाता है एक साल ऊपर हो गया तो बोलेंगे कि एक साल ओवर ड्यू हो गया ऐसे प्रभुपाद ने काफी समय पहले बोला है कि वो संस्कृति स्थापित करना चाहते हैं। शुरुआत में उन्होंने इसके ऊपर जोर नहीं दिया क्योंकि लोग तैयार नहीं थे अभी बहुत समय हो गया तो वो जिम्मेदारी निभाना बाकी है ओवर हो गया चलो अभी तो अभी तो करो उस तरह से तो इसलिए अभी बहुत समय निकल चुका है इसलिए भक्तों को गंभीरता से इसका प्रयास करना चाहिए वैदिक संस्कृति को स्थापित करने का और पालन होपफुली आफ्टर द रिलीज ऑफ दिस बुक इज विल ग्रेजुअली एडोप्ट मेनी ऑफ द प्रैक्टिस वैश्विक हायर लेवल ऑफ कल्चर particularly iskon devotees and centers should become known and respected for their advanced spiritual culture at least devotees whose present birth is in an indian family should gladly adopt the advice given here in recognizing recognizing it as the highest manifestation of their cultural heritage and as the cultural climate gradually becomes more favorable not only those living monastic lives but devotees from all sections of the vaisnava community should be able to adopt these practices and it is hoped that some devotees will take up these instructions fully and establish vaisnava communities based on them ve aasha ki ja rahi hai ye aasha ki jati hai ki ye pustak chhapne ke baad dheere dheere bahut log is pustak mein varnit jo sab aacharan hai को धीरे धीरे स्वीकार करेंगे पालन करेंगे और इस तरह से सभी जगह पे जो वैष्णव है उन, सदाचार का स्तर है वो काफी आगे बढ़ेगा जो दूसरे लोग भी जिसको देख सकते हैं कि हाँ ये लोग अभी सदाचार में तो ज्यादा सदाचारी हो इस तरह से तो पूरे वैष्णव समाज कि सदाचार का स्तर बढ़ाएगा ऐसी आशा की जाती है और विशेष रूप से जो इस्कोन के भक्त हैं और जो इस्कोन के केंद्र हैं सर वे जाने जाने चाहिए पहचाने जाने चाहिए किस चीज के लिए प्रचलित होने चाहिए किस चीज के लिए उनके आ, उन्नत आध्यात्मिक संस्कृति के लिए इस्कोन के जो केंद्र हैं और इस्कोन जेब के जो भक्त हैं वे प्रचलित और प्रचलित होने चाहिए और उनका सम्मान होना चाहिए इस चीज के लिए कि वो बहुत ही उन्नत आध्यात्मिक संस्कृति को पालन करते हैं कम से कम ऐसे भक्त जो भारतीय परिवारों में जन्म लिए हुए हैं उनको बहुत ही प्रसन्नता से यहाँ पे दिए गए जो अनुमोदन है उसको स्वीकार करना चाहिए ऐसा समझ करके कि ये उनका जो उनकी जो संस्कृति है उसका उच्चतम वर्णन यहाँ पे है और धीरे धीरे जैसे वातावरण ज्यादा अनुकूल होगा तो केवल वही भक्त नहीं जो आश्रम में रहते हैं मतलब मंदिरों में रहते हैं लेकिन सभी वर्गों से सभी समाज के सभी वैष्णव समाज के सभी वर्गों से सब लोग ये जो सब आचरण इसमें दिए गए हैं उसको पालन कर पाने चाहिए या कर पाएंगे ऐसी आशा की जाती है जैसे जैसे वातावरण अनुकूल होगा और ये आशा की जाती है कि कुछ वक्त इन शिक्षाओं को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे और वैष्णव समुदायों और वैष्णव समुदायों की स्थापना करेंगे जो इन शिक्षाओं के ऊपर आधारित है तो ये विशेष रूप से हमारे लिए शिक्षा है वैष्णव समुदाय बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि वो इन शिक्षाओं के ऊपर आधारित होना चाहिए पीछे भी हमने देखा ये पुस्तक ऐसे वैष्णव भक्तों के लिए विशेष रूप से लिखी जा रही है वैष्णव समुदायों के लिए विशेष रूप से लिखी जा रही है कमिटमेंट टू वैदिक कल्चर संबंध एन अंडरस्टैंडिंग अटाइल अभिदेहा इंफ्लुंस एवरीथिंग वन डी अल्टीमेट गोल प्रयोजना सिविलाइजेशन namely individual and communal communal revival of pure Krishna consciousness जुअल एंडलूनल रिवाइवल और वैदिक सदाचार को धारण करना वैदिक सदातर को पालन करने का व्रत धारण करना इसमें शामिल है मतलब इसका अर्थ है कि इसमें संबंध अभिनय और प्रयोजन है संबंध क्या है इस वैदिक संस्कृति की समझ अभिनय क्या है इस वैदिक संस्कृति की जो जीवन शैली है उसको पालन करना जो कि बहुत ही जो कि हमारी लगभग हरेक क्रियाओं को प्रभावित करती है और ये क्रियाएं हम जो इसका प्रयोजन है इस वैदिक संस्कृति का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन क्या है ये सब क्रियाएं उन उस प्रयोजन को सर करने के लिए और वो प्रयोजन क्या है व्यक्तिगत और सामूहिक कृष्ण भवनावृत शुद्ध कृष्ण भवनावृत को उजागर करना या उसका उजागर होना यह प्रयोजन है शुद्ध कृष्ण भवनावृत प्राप्त करना न केवल व्यक्तिगत रूप से अपितु तो सामूहिक रूप से सामाजिक रूप से सब समाज में हर एक व्यक्ति शुद्ध कृष्ण भवनावृत की तरफ अग्रसर होता है तो ये संबंध अभिनय प्रयोजन है वैदिक संस्कृति Although the present generation of devotees is not very familiar with the intricacies of that culture, it is hoped that expect and expected that in the future, as well as in the past, no one will be accepted as a brahmana or guru unless he is intimately familiar with and personally observes the details of Vaishnav behavior. This book aims to inspire and educate devotees toward that goal. एंड टू देर बाय इनिशियट अ कल्चरल रिवाइवल फॉर काउंट्रेक्टिंग द परिशियुगा तो हालांकि आज की जो पीढ़ी है भक्तों की आज के जो बग, आज के पीढ़ी के जो भक्त है वो संस्कृति के सब बारीकियों को और जटिलताओं को नहीं जानते हैं उससे अनभिज्ञ है लेकिन यह आशा की जाती है या एक्सपेक्टेड कि, कि यह आशा है और ये अपेक्षा है कि भविष्य में आ, कोई भी एक ब्राह्मण या गुरु की तरह स्वीकार नहीं किया जाएगा जब कोई भी तब तक एक ब्राह्मण और गुरु की तरह स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वो बहुत ही गहराई से वैष्णव सदातार को जानता है और उसको अपने जीवन में पालन करता है जब तक वो ये नहीं करता है तब तक वो ब्राह्मण और गुरु की तरह स्वीकार नहीं किया जाएगा समाज में और ऐसा पहले के समाज में भी ऐसे ही होता था अभी ऐसा नहीं है तो धीरे धीरे ये आशा की जाती है कि ऐसा होगा आगे जाकर और ये जो पुस्तक है ये भक्तों को आ, उस ध्येय की तरफ अग्रसर करने के लिए शिक्षाएं दे रही है और उनको उत्साह प्रदान कर रही है और इस तरह से एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की तरफ पूरे समाज को ले जाने के लिए प्रयास कर रही है पुस्तक जिससे कि इस कलयुग के जो दुष्प्रभाव हैं उनका सामना किया जा सके admittedly it is hardly expected that there will be sudden widespread enthusiasm for incorporating all of these procedures and principles for one cannot suddenly change a community's social customs indeed during the early 21st century many of the proper followers have been more inclined toward assimilating krishna consciousness within the prevailing culture culture rather than toward प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव दोरिचुअली अपलिफ्टिंग एंड क्लियरलीरिट एंड नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हम ये स्वीकार करते हैं कि ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि तुरंत ही इस पुस्तक में लिखे हुए सभी नियम और सभी आचरण की तरफ सभी प्रक्रियाओं की तरफ लोग पालन करने के लिए बहुत उत्साही हो जाएंगे तुरंत ही। इस प्रकार से हम अपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी समाज के जो सामाजिक रीति रिवाज है उसको परिवर्तन करने में समय लगता है वो तो तुरंत ही परिवर्तित नहीं हो सकते या परिवर्तन नहीं कर सकते कोई और 21वीं सदी और वास्तव में 21वीं सदी की शुरुआत में बहुत शुरुआत से बहुत सारे के अनुयायी जो है वो कृष्ण भवन अमृत को जो वर्तमान सभ्यता है वर्तमान सभ्यता तो बोलते नहीं कल्चर ऐसे तो असभ्यता है कल्चर को अनुवाद करते सभ्यता ऐसे इस तरह से तो जो वर्तमान आधुनिक सभ्यता है उसी के अंदर पालन करने के लिए इच्छुक हुए और उस तरह से बहुत उस उसी दिशा में जा रहे हैं इक्कीस सदी की शुरुआत से तो कृष्ण भवन पास पालन करो और जो बाकी सब है वो आधुनिक सभ्यता के अनुसार ही करते रहो तो इस प्रकार से प्रचार करते उसकी जगह की आधुनिक जो समाज है उसका कोई एक विकल्प प्रस्तुत करने की जगह इस प्रकार से कृष्णा भवान को आधुनिक समाज में घुलमिल करके पालन करने के लिए उत्सुक है 21वीं सदी शुरुआत से लेकर के कई के शिष्य तो जो आधुनिक सभ्यता का जो विकल्प देने की जो बात है वैदिक विकल्प वो कृष्ण भवन को आध्यात्मिक रूप से बहुत ही आगे ले जाने वाला है मदद करने वाला है प्रगति कराने वाला है और तो वो स्पष्ट रूप से अधिकृत है शास्त्रों द्वारा जबकि जो दूसरा अप्रोच है कि आधुनिक समाज में गुरफिल करके बस कृष्णा भवान से करते रहो तो वो जो आधुनिक समाज की रीति है वो न तो आध्यात्मिक रूप से प्रगति कराने वाली है न ही अधिकृत है किसी भी प्रकार से। तो कुछ वक्त 2021 हजार इक्कीस इक्कीसवीं सदी इक्कीसवी सदी के शुरुआत से थोड़ा पूरा माहौल शुरू हुआ है कि आधुनिक समाज में रह करके बस कृष्णा भक्ति करो यही है उसका विकल्प देने की जरूरत नहीं है तो दोनों बात कि अपने अपने गुण और मेरिट्स दोनों बात कि अपने अपने गुण और दोष है लेकिन दोनों जो है वो एक दूसरे के विरुद्ध हो ऐसा जरूरी नहीं है देचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों साथ में चल सकते ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध साथ में नहीं चल सकते दोनों जो अप्रोच है वो दोनों साथ में चल सकते हैं जो वैदिक सभ्यता को अपनाने के लिए तैयार नहीं है तो ठीक है आधुनिक सभ्यता में लेकर और जो अपनाने को तैयार हो यहाँ पे जो वैदिक सभ्यता चल रही हो या उसके प्रयास चल रहे हो उस तरह से करें तो वो दोनों साथ में चल सकते उसमें कोई समस्या नहीं ऐसा नहीं है कि दोनों साथ में नहीं चल सकते तो इसलिए सिटी प्रीचिंग भी चाहिए और वर्णाश्रम भी चाहिए लेकिन जो झुकाव है वो इस तरह हो अभी यहाँ से हम कल करेंगे शिलूपा दे परम पूज्य भक्तिका स्वामी महाराज की जय